हाँ बोले बोले बोले हा? जी हाँ आप हिंदी हिंदी बोले हाँ और तो सभी प्रश्न का श्रेष्ठ जवाब है हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे हरे रामा हरे रामा रामा रामा हरे हरे ओके तो इस वक्त मेरे साथ पर कौन संस्था की और आपका बहुत बहुत आप स्वागत और प्रणाम गुरुजी कैसे हैं आप? हरे कृष्णा मैं बहुत खुशी हूँ यहाँ भोपाल में यहाँ पर बहुत धार्मिक लोग है कृष्ण भगवान के भक्त है इसलिए खुशी हूँ और आज की जो तो जगन्नाथ रथ यात्रा जो है इसके बारे में बताइए इसके बारे में वो बहुत लम्ब इतिहास है इस महोत्सव का सार अंश है कि भगवान जगन्नाथ पूर्ण आनंदमय है आप इनका विग्रह देखिए देखिये बड़ा मुस्कान वाले हैं और वे उनका अपना मंदिर के बाहर निकल जाते हैं इनकी कृपा इनके सभी जीव को सबको इनकी कृपा प्रदान करते हैं है यात्रा में से और हम जो आ, इनकी भक्ति करते हैं तो हम भी अब सब मिलते राशि खींचना रा, और प्रसाद वितरण करना कीर्तन करना तो ये भक्ति का महोत्सव है क्या बात है हरे कृष्णा हरे रामा अच्छा गुरु जी आप सब से जुड़े हैं इस से। नहीं कितने साल हो गए? गया इकतालीस ऐसे फोर्टी वन इकतालीस साल अठारह सौ बायस जब अठारह सौ बायस था जब सावर प्रथम ये हो इंग्लैंड में अभी लगभग साइस साल हो गया इस शरीर में माता जी महाराज बोल रहे हैं कि 18 साल की उम्र में वो संस्था के साथ जुड़ गए थे और अभी वो इस शरीर में अब साठ साल के हो गए हैं लगभग लगभग हरे कृष्ण समाप्त है राम है हरे कृष्ण हरे कृष्ण थैंक यू सही हरे कृष्ण Are